नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बाते में मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ अरुणेंद्र जी हैं और आप पुलिस एकेडमी में अपनी सेवा दे रहे हैं और निश्चित तौर पे आपसे ट्रेनिंग लेने के बाद जो लोग आगे निकलते हैं तो निश्चित तौर पर वो अपनी भारत की और समाज की सेवा में लग जाते हैं तो अरुणेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत हैं कैसे हैं आप जी शुक्रिया ओम शांति ओम शांति ओम शांति बढ़िया <laughs> तो चलिए मैं चाहूँगा कि जैसे ट्रेनिंग पेरीड में अलग अलग विषय होता है अलग अलग लोगों को बुलाते हैं तो आपके अकेडेमी में काफ़ी लोग आते जाते हैं होंगे अच्छे स्पीकर्स भी आते होंगे तो मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें जो हर बार हम लोग सुनते हैं तो लगता है कि अरे वही तो बताना है कुछ नया तो नहीं होगा <laughs> लेकिन कभी ऐसा लगे कि मैं अरे नहीं ये कुछ नया था आ, जिनको जो सुनने को मिला वो नया कुछ सुनने को मिला जी तो ऐसे होता होगा तो मैं चाहूँगा कि कुछ नई बातें जो सिलेबस से आउट ऑफ चीज़ें आ जाती हैं हमारे बीच में तो उनके बारे में कुछ बातें बताइए जी वैसे तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो पुलिस में जो है ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी चीज़ें चाहिए लेकिन जो हटकर के चीज़ है वो सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ एम्पावरमेंट स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट अगर हम अपने आप को समझ पाएंगे बेहतर तो हम कर पाएंगे हम लोगों से करवा पाएंगे वही काम बड़े ईमानदारी से सशक्तिकरण से बड़े ऑनेस्टली डेडिकेटेड वे में यहाँ पर आकर के जो है ये चीज़ें हमें मिलती हैं प्राप्त होती हैं हमारा अंतकरण का मैल जो है साफ़ होता है और अल्टीमेटली हम ये बता पाने में उन्हें सक्षम होते हैं कि अगर हम अपने आप में ईमानदार हों अपने आप में हमारा जो है हमें अपने आप का पता हो तो हम जो है उनको वो बता करके उनका अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं और जो आदमी जो पर्सन जो आत्मा सेल्फ एम्पावर्ड हो जाती है अल्टीमेटली वो पूरे समाज को बहुत ऊँचा उठाती है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अरुणेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि सिलेबस तो हमारा चलता रहता है लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स भी ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन अगर आत्मा का ज्ञान आ जाए और खुद के बारे में समझ आ जाए और एक अच्छे जो है जीवन शैली को अपनाते हुए कल्याण कल की भावना से हर कार्य करना शुरू कर दें तो निश्चित तौर पे आपका कोई हडल होता नहीं है और आपकी जो भी बातें होगी सेवा अर्थ होगी और लोगों के हित में आप काम करेंगे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और ये सोन्नति की बात आती है सेल्फ़ डेवलपमेंट की बात आती है जहाँ पर हम लोग ओवरऑल चीज़ें सीखते ज़रूर हैं लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट की जब बात आती हैं तो फिजिकली वो चीजें जो है मायने रखती हैं थोड़े समय के लिए लेकिन पूरा हमारा सेल्फ जी आपकी जो... बात बिल्कुल सही है एक्चुअल में क्या है कि लोग या जनता या पब्लिक या जिसको हम कहें जितने भारतीय हैं इस बात को पकड़ने में बड़े असक्षम हैं कि मैं क्या हूं मेरा लक्ष्य क्या है मैं क्यों आया हूँ ये क्वेश्चंस अन रहते हैं बिल्कुल अल्टीमेटली अगर उनको इन चीजों का आंसर मिल जाता है जो कि आपके यहाँ आकर के ब्रह्म में काफी सहजता से काफी इजी बहुत ही सरल ढंग से बताया जाता है अगर ये सभी भारतीय बात को पकड़ लें तो हमारा समाज कितनी आसानी से अपने पूरे प्रशस्त पथ को पार कर जाएगा और गंतव्य स्थान को इतने ईजिली प्राप्त कर लेगा कि क्या कहने भाई बिल्कुल बिल्कुल और जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि आप इस बात को जान रहे हैं इसलिए आप ब्रह्माकुमारी में आते हैं और इस हर साल जो है अपने आप को रिचार्ज करके आप चले जाते हैं निश्चित तौर पे जब आपके द्वारा कुछ संभाषण या कुछ बातें जब लोगों को मिलता होगा तो निश्चित तौर पर उन्हें बेहद खुशी होती होगी और वो खुशी जो है आपके अनुभव के आधार पर उन सभी को मिल जाता है तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कुछ नई बातें लेकर अभी लेते हैं एक, छोड़ा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत प्यारा सा ब्रेक गीत आप सुना है रीड मॉड वन वन जीरो सेवन पॉइंट एट 107.8 एफएम सुनते रहो बस बस्करो अपनी किरणें पाए सा पसारे अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे मुणशा जो में है ये विशाल hante sukh ke नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और मैं चाहूँगा अरुणेंद्र जी एक छोटा सा मैसेज या एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप रेडियो लिसनर्स को जी हमेशा जो है अपने आप को ओपन रखें हमेशा कम्युनिकेट करें हमेशा निडरता से चलें और जो है सभी इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि मेरा यहाँ आने का पर्पज़ जो है सबकी परमार्थ हित जो परहित करते हैं एक जो है बहुत बढ़िया मैं आपको दो लाइन सुनाना चाहूँगा जो हमारे मानस में है कि परहित बस जिनके मन माही तिन कहूँ जग दुर्लभ का चुनाई जो दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं उनको कोई भी चीज संसार में दुर्लभ नहीं है तो कहीं भी अगर कोई आपको आकस्मिक किसी की सहायता करनी पड़ जाए तो हिचकिचाएं नहीं सड़क हो या कहीं और ऐसी डेजर्टेड प्लेस हो आप जरूर ऐसा हित अगर आप परहित करेंगे प्रभु आपको देख रहे हैं भगवान आपको देख रहे हैं मेरे यही आपसे सबसे विनम्र निवेदन है कि कभी भी हिचके नहीं परहित जरूर करें जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा लगा आपकी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे रेडियो मित्र जो सुन रहे हैं उन सभी को भी अच्छा लग रहा होगा चलिए मित्रों आगे बढ़ते हुए मैं एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराना चाहूँगा राजेंद्र कुमार जी से जो डेप्टी कमांडेंट रैपिड एक्शन फोर्स एम से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर आपको बड़ा अच्छा लगता है और आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को जोड़ना चाहूँगा विशेष रूप से आपको राजेंद्र कुमार जी से जोड़ना चाहूँगा राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति थैंक यू भाई जी जी हम बहुत जी, अच्छे हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ मिलके। बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी अपनी बातें हमें ज़रूर बताइए जी क्यों नहीं <laughs> मैं शुरू से बहुत इस बात का फैन रहा हूं कि जब अच्छा प्लेटफॉर्म हो तो क्यों नहीं हमारा अच्छा मैसेज भी सब तक जाना चाहिए बिल्कुल दिल की बात सब तक जानी चाहिए और वो भाव तभी आते हैं तब कुछ ऐसा अजीब अद्भुत नज़ारा हमारे सामने हो बिल्कुल प्रकृति हमारी सपोर्टिव हो तो आज मैं माउंट आबू में हूँ तो यहाँ का प्रकृति यहाँ का माहौल और यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है विश्वविद्यालय ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो हम कुछ दिन बिताए उससे मेरे दिल में कुछ भावनाएं आई कि मैं लोगों के सामने रखूं जैसे वशुदेव कुटुम्बम की भावना है बिल्कुल बिल्कुल सबसे प्रेम से रहें संतोष से रहें यह बहुत जरूरी है आज के जमाने में लोग असंतुष्ट इसलिए हैं कि उनके अंदर प्रेम का अभाव हो गया है आवश्यकताएं इतनी बढ़ा ली है कि उन्हें संतोष होता नहीं है hmm, hmm, hmm. और इसी मैसेज को लेके यह हम लोग आए हैं कि हमारे साथी लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचे कि सेल्फ एंपावरमेंट क्या चीज़ होता है और सेल्फ एंपावरमेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग अपने जीवन को सुधारते हैं साथी माहौल को भी हम सुधार पाते हैं अपने साथ वालों से किस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए किस तरह से हमको घर में बाहर में हमने पोलाइट तरीके से बिेव करना चाहिए इस तरह की चीज़ें यहाँ हमें महसूस हुई और यहाँ के हमें पाँच दिन के स्टे में इतना अच्छा महसूस हुआ कि एक मेडिटेशन जो यहाँ सिखाया जाता है उससे भी हमें अद्भुत लगा हुआ है कि किस तरह से हम अपनी बॉडी को रिचार्ज करना चाहिए परमात्मा के साथ रख के किस तरीके से हमें अपने आप को रिचार्ज करना चाहिए जिससे कि हम पूरे दिन एनर्जी फील करें और अपने लाइफ में उसके सफर परिणामों को एन्जॉय कर सकें बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा करूंगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी आपकी भावनाएं समझ में आ रहा है और खुशी हो रहा है तो राजेंद्र जी मैं चाहूंगा कि आपका इस फोर्स में कब आए और कैसे आए थोड़ा सा क्या स्टोरी बना जरूर बताइए हमें बिल्कुल मैं बताऊंगा <laughs> कि मैं शुरुआत जब किया था तो मेरे पास कोई आश्रय नहीं था तो मैंने दो में सी को ज्वाइन किया कांस्टेबल के पद उसके उपरांत मैंने अपनी तैयारी को जारी रखा और अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया हम्म हम्म फिर मैंने 2010 में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में यूपीएससी पी एस सी से फिर सेलेक्ट हुआ और मैंने ज्वाइन किया 2010 में तब से मैं लगातार सीआरपीएफ के थ्रू देश के भिन्न भिन्न इलाकों में सेवाएं दिया हूं। हम्म इसमें मुख्य सेवा मेरी नक्सलवाद क्षेत्र में झारखण्ड छत्तीसगढ़ में रही उसके बाद मुझे वी सुरक्षा जैसे इम्पोर्टेंट टास्क भी मिले फिर उसके बाद मुझे कोबरा बटालियन जैसी यूनिट में भी सेवा करने का मौका मिला अरे और अभी मैं जो है सिचुएशन जो दंगा नियंत्रण जो बल है रैपिड एक्शन पोर्स उसमें मुझे ये मानव पहलुओं के साथ सेवा करने का मौका मिल रहा है जहां हम भाइयों के साथ जुड़ के रहते हैं पब्लिक के बीच बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई और फिर धीरे धीरे आप परीक्षाएं पास करते हुए और अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़ते गए निश्चित तौर पे जब लक्ष्य होता है तो हर चीज़ आसान हो जाता है लक्ष्य अगर हमारा भटक जाता है तो फिर मुश्किलें आती हैं और आपने अपने लक्ष्य को केंद्रित करके काम किया है तो आइए मैं चाहूँगा कि यहाँ चैलेंजेस वाली जो बात आती है वैसे पूरा समय हमारा चैलेंज वाला ही रहता है लेकिन फिर भी आपको कहाँ लगता है कि यहाँ चैलेंजेस है आपके लाइफ में लाइफ में चैलेंजेस दो फील्ड में होता है एक तो व्यक्तिगत और एक प्रोफेशनल व्यक्तिगत वहाँ होता है जहाँ पे आदमी का पारिवारिक है आर्थिक है सामाजिक है उसके अप डाउन चलते रहते हैं तो इसके लिए एक बेस्ट तरीका है कि एक तो हमें टॉलरेंस डेवलप करें क्योंकि अप डाउन दूसरे की साइड से आते हैं तो वो आपके कंट्रोल के बाहर है दूसरा आप पेशेंस रखें तीसरा आप अपनी बुद्धि और मन जो है इनको एकाग्र करके कार्य करें तो हुँ, हमें निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलती है दूसरा पहलू होता है प्रशासनिक उसमें नीतियाँ होती है जहाँ तक वो रिलीजियसली फॉलो होती है तो कोई स्ट्रेस नहीं हो सकता हु, लेकिन 19-20 जब होता है उसमें तो सिचुएशन फ्रेशर क्रिएट करती है प्रोफेशनल फील्ड में हु, तो एक कमांडर का यही रोल होता है कि ऐसे में क्वेश्चन का, का काम करे और चीज़ों को स्मूथ कराए हम्म चलिए राजेंद्र जी बात ही अच्छी बात आपने बताया कि हमारा जो है हमेशा चैलेंजेस खुद से भी रहता है और प्रोफेशन से भी रहता है ये आपने बताया आइए इसके साथ में मैं चाहूँगा कि रेडियो के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं तो एक संदेश के रूप में एक मैसेज के रूप में क्या बताना चाहेंगे आप मैं बताना चाहूँगा इस्पेसली जो कोटा के क्षेत्र में जो आत्महत्याए होते हैं हमारे सेशन में भी था तो वहाँ पे लाखों बच्चे जो जाते हैं मैं कोटा से हूँ इसलिए उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप इस ह्यूमन लाइफ में आए हो तो ऊपर वाले ने गॉड ने आपके लिए पहले से ही उद्देश्य निर्धारित कर रखा है कि आपको क्या करना है लेकिन आप लौकिक तरीके से देखते हो स्कूल कॉलेज में अपना सब्जेक्ट चूज करते हो और फिर उसकी तैयारी के लिए आप किसी डेस्टिनेसन पर जाते हो वो आपको सुटेबल नहीं होता है तो आपको स्ट्रेस फेस होता है या आपके पेरेंट्स के ड्रीम्स होते हैं उनको स्ट्रेस फेस होता है तो हमें इस ट्रेंड को छोड़ना चाहिए हमें अल्टरनेट भी रखना चाहिए अगर हमें किसी चीज़ में तैयारी करने में या रिज़ल्ट आने में अच्छा नहीं फील हो रहा है या कंफर्टेबल नहीं है तो हमें लाइन को बदलना चाहिए क्योंकि एजुकेशन की तरह हर बिजनेस इंडस्ट्री में भी लोग अलग अलग धंधा इसलिए करते हैं कि एक में सफलता नहीं हुई तो दूसरे में करते हैं दूसरे में नहीं हुई तो तीसरे में करते हैं कंपटीशन में भी लोग 20-25 पच्चीस पच्चीस पच्ची बार भी ट्राई करते हैं फेल होते हैं लास्ट में लग जाते हैं कई आपने सर्विसेज सिलेक्शन देखे होंगे इंटरव्यू देखे होंगे कि जब वो पहले तो फेल ही फेल होते थे और अचानक वो फर्स्ट अटैम्प्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम जो मेडिकल के लिए आए हैं या कुछ अच्छे प्रोफेशन के लिए आए अगर उस लाइन में अगर सक्सेस नहीं हो रही तो लाइफ में आगे और कुछ नहीं है लाइफ हो सकता है और भी ब्यूटीफुल हो आगे आपके लिए कोई और अपॉर्चुनिटी एक स्टार के रूप में हो तो आप उसे मिस ना करें लाइफ को आप इन्जॉय करें और लाइफ के अनुसार चले क्योंकि ऊपर वाले ने अगर आपको लाइफ दिया है तो उसने ज़रूर आपके लिए कुछ सोचा है आप चिंता ना करें आप सर पथ पर चले यही मेरा सभी स्टूडेंट से और पेरेंट्स से निवेदन जी जी राजेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जिस बात को आपने याद किया है मुझे भी लगता है कि इस बात को थोड़ा सा हमें जो है समझने की ज़रूरत है आ, यंग माइंड होता है जल्दबाजी में सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो जल्दबाजी कुछ भी नहीं होता है आप अगर अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करके पेशेंस जरूर रखिएगा शांति बनना बहुत ज़रूरी है उतालेपन या जल्दबाजी में कभी भी कोई लक्ष्य को हासिल किया नहीं जाता एक रिसर्चर को देखिए आप पिछले अगर किसी भी चिंतक को देखिए तो वो हमेशा कोई भी बात के लिए निश्चिंत हो जाता है और अपने लक्ष्य को केंद्रित करके उस पर काम करना शुरू कर देता है किसी भी साइंटिस्ट की कहानी देखिए लंबे समय तक उन्होंने रिसर्च किया उसके बाद उन्होंने जो प्राप्त किया वो समाज कल्याण अर्थ ही प्राप्त किया तो आपकी भावनाएं शुद्ध हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं आप अपने आप को पहले भरपूर कीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व हो जिसके अंदर वो सब कुछ है जो आप करना चाहते हैं तो ईश्वर ने आपको भेजा है तो वो सारी काबिलियत आपके अंदर देके भेजा है बस उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए कि हाँ मुझे मेरे अंदर वो सारी चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ लेकिन उसमें देखना है कि वो लोक हित है या नहीं है अगर लोक हित नहीं है तो फिर मुश्किल हो सकता है ना तो कल्याण के भावना से जो भी काम करेंगे आप उसमें आपको सफलता निश्चित तौर पे मिल जाती है जी इसलिए भारत देश की महिमा भी है कि भाई भारत देश का जो मिट्टी है उसे भी चंदन से संबोधन किया गया है है ना जहाँ बाला जी बाला जी को जो है आ, देवी कहा गया है और बच्चा बच्चे को राम कहा गया है तो ऐसी सुंदर भारत की महिमा है और उस भारत देश में आप है तो निश्चित तौर पे आपके विचार कितने सुंदर होने चाहिए ये आपको थोड़ा एक बार स्वनिरीक्षण स्व हाँ। अवश्य करना चाहिए ताकि फिर आप अपने अस्तित्व को प्रॉपरली पा प्रा सकें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 सुख के सब सा सब साथी दुख में नगो गटली कटड़ी सुख के सब साख दुख में ना कोई मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना को ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ये जग जो